अब सुनो कहानी शेख चिल्ली और परियां एक था शेख चिल्ली वो बहुत आल सी था आ, आ, आ। उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी एक दिन वो बोली अजी, तुम कुछ काम करो जिससे दो पैसे घर में आए रोटी दाल का काम चले अब जाओ, कुछ कमा कर ही घर लोटना पत्नी ने चार रूखी सूखी रोटियां रास्ते के लिए पोटली में बांध दी शेख जिल्ली चल पड़ा वो चलते-चलते थक गया उसे जोर से भूख और प्यास लगी थी अचानक सामने एक कुआं दिखाई पड़ा वो कुएं के चबूतरे पर बैठ गया <coughs> उसने रोटियों की पोटली खोली वो भूखा बहुत था लेकिन सोचने लगा ओह बहुत जोर से भूख लगी है पर अगर मैंने चारों रोटियां अभी खा ली तो बाद में क्या खाऊंगा शेख चली बार-बार रोटियां गिनता और रख देता 1 2 3 और ये 4 वो कुछ सोच नहीं पा रहा था उसने कुएं की तरफ हाथ जोड़ा और कहा हे कुआ बाबा तुम बताओ मैं क्या करूं एक खाऊं दो खाऊं तीन खाऊं या चारों खा जाऊं उस कुएं में चार परियां रहती थीं शेख चिल्ली की बात सुनकर परियां डर गईं अरे ये तो कोई राक्षस है हां आ और... हम चारों को खाना चाहता है अब, अब हम क्या करें क्या करें क्या करें करे? करे? चलो हम इस राक्षस से प्रार्थना करें कि हमें मत खा हा, हां हां चलो चलो चलो परियां कुएं से बाहर आईं वे शेख चिल्ली के पास गईं हाथ जोड़कर बोली आप हम लोगों को ना खाएं इसके बदले में हम आपको एक कठपुतला और एक कटोरा देंगे कठपुतले से आप जो कहेंगे वो करेगा सच में और कटोरे से जो खाने की चीजें मांगेंगे वो देगा दोनों चीज़ें देकर परियां कुए में चली गई शेख चली मन ही मन बहुत खुश हुआ mm -hmm. वो वहां से चला परियां परियां परियां उसके सामने एक घर दिखाई दिया वो वहां गया और बोला आज रात मुझे अपने घर रुक जाने दो अरे तुम्हें रुकने के लिए कैसे कहूं तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है चिंता मत करिए मैं आपको और आपके घर के लोगों को खुब पक्वान और मिठाई खिला हूंगा पक्वान और मिठाई <laughs> तब तो ठीक है तुम रुक जा शेख चली ने कटोरा निकाला और कहा कटोरे कटोरे अपनी करामात दिखाओ खान पीन की अच्छी अच्छी चीजें दो अरे वाह इतनी सारी मिठाई लड्डू बर्फी गुलाब जामुन दिखते दिखते अच्छे अच्छे पकवानों और मिठाइयों के ढेर लग गए सब लोगों ने जी भर कर खाया आहा देखो खाओ खाओ थोड़ा और खाओ आ बर्तन ना धोए मेरा यह कठपुतला साफ कर देगा कटोरी और कठपुतले कट की करामत देखकर घर के मालिक को बहुत अचंभा हुआ सवेरा होते ही शेख चिल्ली उठा जरा अपना सामान बांध लूं फिर घर की ओर चलूं <laughs> अपना सामान लेकर वो घर की ओर चल पड़ा घर पहुंचकर पत्नी को सारा किस्सा सुनाया सच कह रहे हो हां हां बिल्कुल सच कह रहा हूं देखो देखो तुम्हें कटोरे और कठपुतले की करामात दिखाता हूं हां हां दिखाओ कटोरे कटोरा अपनी करामात दिखाओ हमें पकवान और मिठाई खिलाओ ये तो कुछ भी नहीं आया है? एक बार और बोल के देखता हूं कटोरे, कटोरे, अपनी करेना दिखाओ, हमें पगवान और मिठाई खिलाओ, <laughs> यह तो कुछ नहीं आया, <laughs> <आदो>। <laughs> उसने कई बार कहा, पर कोई चीज नहीं मिली, कटपुदले ने भी उसका कोई काम नहीं किया, शेख चिल्ली के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो बहुत दुखी हो गया मैं क्या करूं मैं क्या करूं वो भूखा प्यासा ही घर से निकल पड़ा और उसी कुएं के पास पहुंचा वहां चबूतरे पर बैठते ही रोने लगा <laughs> रोने की आवाज सुनकर चारों परियां बाहर आईं परियां समझ गईं कि यह कोई राक्षस नहीं है यह भोला भाला आदमी है उन्होंने उससे कहा दुखी ना हो हम तुम्हारी फिर मदद करेंगे तुम कल कर रात में जहां रुके थे उसी घर के लोगों ने कटोरा और कठपुतला चुराया है क्या हम अब हम तुम्हें जादू की रस्सी और डंडा दे रहे हैं तुम्हारे कहने से यह रस्सी किसी को भी बांध लेगी हम्म और डंडा उसे मारने लगेगा सच तुम ये ले जाओ इनकी मदद से तुम अपनी दोनों खोई चीजों को पा लोगे <laughs> शेख चिल्ली रस्सी और डंडा लेकर उसी आदमी के घर पहुंचा और बोला आज फिर तुम्हें करामाते दिखाऊंगा अपनी-अपनी करामात दिखाओ जिसने चोरी की है उसे मज़ा चखाओ चिल्लाने लगा मुझे मुझे माफ कर दो मुझे बचाओ मैं मैं मैं तुम्हारी चीज है अभी दे देता हूं हां हा दे हा दो दो दो दो ये, ये लो ये लो तुम्हारा कटोरा और ये कटपुतला मुझे मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो भैया मुझे माफ कर दो घर के मालिक ने झटपट चीजें वापस कर दी शेख चिल्ली खुशी-खुशी घर लौटाया उसकी पत्नी बहुत खुश हुई <laughs> दोनों सुख से रहने लगे शेख चिल्ली और परियां अभी आप कहानियों की फुलवारी श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे यह कहानी विशेष संयोजन प्रतिभा राज गुप्ता परियोजना संयोजक प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर गीता वर्मा नेहा और दिनेश वर्मा ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी और उषा रानी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन